श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल श्रु तुखिया वर राम चंद्र की जय पवन सुत मान की जय तो सर संतन की जय संख्या एक सौ उन्नीस के बाद कहें ज्ञान सिद्धांत बुझाई सुनऊ भगति मणि कहे प्रभुताई राम भगत चिंतामणि सुंदर परम प्रकाश रूप दिन राति न ही कछुच यदि आघ्रत पाती मोहदरीद्रिकट नहीं आवा शोभ तो बात नहीं ताही मिट जाई तारण सकल सलभ समुदायी कल कामा भी निकट नहीं जाही बसही भगति जा केव्रही गरल सुधा समय अरित हो मन बिनु सुख पावन कोई मान सुरोगन भारी जिनके बस सब जीव दुखारी, सब जीव दुखारी। राम भगति मणि बस जाके दुख लवलेशन सपन होता के चतुर सोरो मणिपे जग मही मणि लाभ सुजतन कराही सो मणि जत पे प्रगट जगया राम कृपाभिन नहीं कौलह सुगम उपाय पाए बिकेरे नरहत भाग्य देहीं भट भेरे दे दे दे दे दे दे। पावन पर्वत वेद पुराणा राम कथा रुचिरा कराना मरमी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी भाव सहित खोज जो प्राणी भाव भगति मणि सब सुख खानी मोरी मन प्रभु प्रभुवस विश्वास राम ते अम करदा राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरोहर संतोष मीरा सब कर फल हरि भगति सुहाई सो विनु संतन का हुई पाई अस विचार जोई कर सत सतसंगा राम भगत तेह सुलभ भी बिहंगा ब्रह्म पयो निधि मंद ज्ञान संत सुर कथा सुधाम भगत मधुर ता जाही चरमयस ज्ञान मद लोभम ओ हरि कुमार पाई सु हरि भगती देख विहंग विचारे देखियावर रामचंद्र की है कवन सुख हनुमान की है संतन की है <स्थाँगा> कहीं ज्ञान सिद्धांत बुझाई का भूषण गड़ को समझा रहे हैं कि देखो ज्ञान की बात तो हमने सब बता दी कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है जीव की समस्या क्या ज्ञान क्या है अज्ञान की अनुति ज्ञान से कैसे होती है ज्ञान के प्राप्ति में कौन कौन से साधन है वो सब बता दिए उनका क्रम क्रम से बता दिया ज्ञान का रूप क्या वो भी बता दिया ज्ञान में जो बाधाएं आती है वो भी बता दी अब ये भी बताया कि देखो कि ज्ञान में ऐसी कोई भक्ति में ऐसी कोई समस्या नहीं है जैसी ज्ञान में है भक्ति में तो कोई कठिन है और न जो है उसको जो है वो प्राप्त करने में भी कोई कठिनाई है ना उसका लंबा चौड़ा कोई साधन है ना कोई उसमें बाधाएं पड़ती हैं सब प्रकार से सुरक्षित है उस भक्ति को सही सुनो ज्ञान में ये भी है कि ज्ञान अकेला ज्ञान बिना भक्ति के तो वो टिकटा भी इसलिए ज्ञान को भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है ऐसी आवश्यकता उसकी है अभी कहते हैं भक्ति की महिमा को ज्ञान सिद्धांत बुझाई तो मैंने ज्ञान का सिद्धांत बुझाई मैंने समझा करके तुम्हें कह दिया गुड़ ने पहले पूछा दूसरे से की ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है वो तो मुझे बुझा करके कहो तो कहने लगे मैंने ज्ञान की बात तो सब बुझा करके तुमको बता दी आप कहते हैं कि सुनो भक्ति मन के प्रभुता अब भक्ति मन की प्रभुता सुनो अब मेरे को ज्ञान का तो सिद्धांत बताया और भक्ति के सिद्धांत बताने की जरूरत नहीं सिद्धांत तो दोनों के तो एक ही है जो ज्ञान का सिद्धांत वही भक्त का सिद्धांत सिद्धांत कोई अलग अलग नहीं है लेकिन ज्ञान से भक्ति की महिमा अर्भ इसलिए महिमा बताते हैं सिद्धांत नहीं बताते हैं सिद्धांत तो तो हाँ पर सिद्धांत है जब तक कि की तक भी छूटे ज्ञान न न हो हो परमात्मा की प्राप्ति तब व्यक्ति का कल्याण नहीं चाहे ज्ञान से हो चाहे भक्ति से हो किसी भी प्रकार से हो उसे परमार्थ का सिद्ध होना चाहिए सिद्धांत तो ये जो व्यक्ति विषयों में लिप्त रहेगा अविद्या में पड़ा रहेगा वो दुख भोगता रहेगा जन्मभूत के चक्र में पड़ा रहेगा ये भक्त हो तो भी वही बात है और ज्ञानी होगा तब भी उसके लिए यही बात है दोनों के सिद्धांत तो एक ही हैं, लेकिन दोनों में जो महिमा जो उनकी है ज्ञान के अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है इसलिए कहते हैं देखो महिमा बताते हैं सुनो भगत मणिक प्रभुता ही इसकी प्रभुता मानी श्रेष्ठता इसकी क्या है महिमा इसकी क्या है वो सुनो तो राम और भगवती चिंतामणी सुंदर अब इसको देखो ये भगवान की ये भक्ति है ये तो मण के समान है ज्ञान जो है वो तो दीपक के समान है और दीपक और मण में क्या अंतर है स्वयं दे दो बस ऐसे ही प्रकार के ज्ञान में और भक्ति में है किसी प्रकार का अंतर है प्रकाश दोनों देते हैं सिद्धांत तो के माने ये ज्ञान भी प्रकाश देता है और मण भी प्रकाश देती है ज्ञान के दीपक के प्रकाश में भी अंधकार नहीं रहता मणि के प्रकाश में भी अंधकार नहीं रहता ऐसे ज्ञान के प्रकाश में भी अंधकार अविद्या नहीं रहती संसार नहीं रहता और इसी प्रकार के भक्ति के प्रकाश में भी अविद्या नहीं रहती और संसार नहीं रहता ये तो दोनों एक समान बातें हो गई लेकिन अब दीपक में और मणि में जो अंतर है वो अंतर देख लो बस क्या है दीपक जो है वो बुझे लेकिन मणि कम बुझने वाले ये अंतर इस प्रकार के नहीं है अंतर यह है अंतर ऐसा नहीं है कि ज्ञान तो प्रकाशमान है और, और भक्ति जो प्रकाशमान नहीं है ऐसा नहीं हो होने ऐसा भेद नहीं है कि ज्ञान में ही प्रकाश है भक्ति में कोई प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं है इसलिए उपनिषदों में ये कहा गया कि देखो चाहे उपासना हो चाहे ज्ञान हो दोनों ही विद्या है विद्या है कि ज्ञान स्वरूप है दोनों ही उपासना तो भी ज्ञान स्वरूप है और जो ज्ञान जो ज्ञान विज्ञान ये भी ज्ञान स्वरूप ही है प्रकाश स्वरूप है इसलिए भक्ति में कोई ऐसा नहीं कि भक्ति में अज्ञान होता है और अज्ञान के लिए कोई स्थान है अज्ञान बना रहे तो भी कोई बात नहीं भक्ति हो गई ऐसा कुछ नहीं है इसलिए कहते है, राम भगती चिंतामणि सुंदर और भगवान की भक्ति मणि तो है लेकिन चिंतामणि है चिंतामणि की माने है उससे जो मांग लो सुप्त हो जाए ये एक तो होती है पारसमणि पारसमणि तो ऐसी है कि जब दो छुआ तो सोना बन जाए और सोने को बेच करके चाकी खरीद लो लेकिन चिंतामणि ऐसी नहीं है चिंतामणि तो ये है कि जो इच्छा करो चिंतामणि से वो प्राप्त हो जाए तो ऐसी चिंतामणि जैसे हो इस प्रकार से ये भक्ति है मन भक्ति सब प्रकार से सुखदायी और सब कुछ उपलब्धि कराने वाली भक्ति को कोई बात की कमी नहीं रह सकती तो राम भगत चिंतामणि सुंदर सुंदर के माने ये बहुत मानी दीपक की अपेक्षा मणि ज्यादा सुंदर भी है दीपक उतना सुंदर नहीं लगता जितनी ये मणि सुंदर लगती है दोनों की सुंदरता में वे तो और बस ही जरूर जाके और अंतर सुनो जिसके हृदय में ये चिंतामणि बसे ये भक्ति जिसके हृदय में पास करे तो जैसे ज्ञान हृदय में दास करता है जैसे भक्ति भी हृदय में दास करती है भक्ति हृदय में होनी चाहिए तो ये कहते हैं जिसके हृदय में भक्ति का प्रकाश आ गया मन की तरह से तो परम प्रकाश रूप दिन रा तो दिन रात उसका जो है प्रकाश होता रहता है दिन रात दिन रात में ना चौबीस घंटे बराबर उसका प्रकाश बना रहता है अविरा से बना रहता है दीपक में तो जब घी खत्म हो जाएगा तो बुझ लेकिन हाँ? मणि में इसमें कोई समस्या नहीं को भरते रहो वो तो बस मणि है जो सदा चमकती रहेगी बराबर उसी प्रकार से बनी रहेगी बुझने के कोई बात नहीं तो प्रकाश रूप दिन राष्ट्रही दिया गर्भ बाती या इसके लिए मैं तो दिया लाओ प्रबत्ती लाओ तो भी लाओ वहा बताए के चित्त रूपी दिए मैं विज्ञान रूपी भी भरो और भी कहां से आवा कि पहले दही था उससे मत करके मक्खन बना के निकाला दही कहाँ से आया क्या दूध से आया दूध कहाँ से आया फिर गाय से आई गाय से कैसे दूध आया तो कहीं उसने जब तक इत्यादि का उसने घास करी तब से दूध आया तब कितना एक के बाद एक सब ये दूर तक काम सामान सब जब सब्जी तब दीपक जले और तो सोदी चल करके घी खत्म हो जाता है यहाँ तो यहाँ कुछ न घी जरूरत न बत्ती की जरूरत ये कुछ जरूरत नहीं वो सब साधन इस प्रकार के जो उनके बताए थे वो सब साधुओं की आवश्यकता नहीं है दीपक के रूप में उनकी आवश्यकता नहीं लेकिन ऐसा नहीं कि कोई उसमें जैसे कहा गया कि कोई किसी व्यक्ति को जब तक इत्यादि नहीं करने तो भक्तों को भी जब तक उनका होता ही है भक्त करते हैं तो उनके साथ जब तक भी होता रहता है जैसे उनको शाम संतोष ज्ञानियों को चाहिए जैसे श्रद्धा विश्वास ज्ञानियों को चाहिए ऐसे भक्तों को भी श्रद्धा विश्वास चाहिए बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के कोई भक्ति पड़ा है जब ये तो सब लोगों को चाहिए <coughs> अब ये करते नहीं चाहिए। दिया बाती और मोह दरिद्र निकट नहीं आवा और कहते देखो इसमें इसके नो रूपी दरिद्रता इसके पास नहीं आती जैसे जिसके पास चिंता मणि होगी वो दरिद्री नहीं हो सकता दरिद्री के मैं उसको जिसको जो कुछ भी आवश्यकता होगी वो सब उसे प्राप्त हो जाएगा जो काम ना सब प्राप्त हो जाएगी दर्दता ऐसे ही यहां पर जो जिसके की हृदय में भक्ति आ गई तो फिर मोह गई है सत्ता और मोह की तुलना दरिद्रता से कर दी तो एक हिसाब से यह भी है कि मोह दरिद्रता के समान है भी जब व्यक्ति ने जीव जब अपने आप में अभाव का अनुभव करता है तब विषयों में मोह समय उत्पन्न होता है अब देखो दोनों का संबंध जोड़ो अपने मन बुद्धि से ही जोड़ना पड़ता है मनन करना पड़ता है विचार करना पड़ता है कि देखो पहले जैसे जीव हुआ जीव को अपने आपमस्वरूप के आनंद स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ अब जीव अपने आप को शरीर समझ रहा है मन बुद्धि समझ रहा है तो उसको यहाँ पर सब अभाव लगेंगे शरीर में अभाव लगेगा मन में अभाव लगेगा बुद्धि के कारण से अभाव लगेगा यहाँ सब अभाव लगेंगे जब अभाव लगेंगे तो उनकी पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा कामना होगी विष् की कामना होगी जो कामना यही दर्दता है जब तक व्यक्ति में कामना है तब तक होता है मोह से व्यक्ति यही जो कामना है विषयों की और विश्वों में लिप्त होना यही पुरुष का अनुमोह है तो ये कहते हैं कि जब तक भक्ति नहीं आई ज्ञान में भी यही समझ लो यद जब ज्ञान नहीं आया भक्ति नहीं आई परमार्थ में अध्यात्म साधना कोई नहीं करता तब तक मोह में मोह की दुर्बलता में पड़ा रहता है मऊ की दर्भता में पड़ा रहता है उसकी जीवन तीक्ष बना रहता है हीन बना रहता है अब देखो अगर कोई व्यक्ति रोए दुख उसको हो व्यक्ति रोए तो और दुखी होना ये किस बात का लक्षण है जो तो उसे कोई अभाव है हा? कोई पूर्णता में तो नहीं रोएगा अभाव लगेगा तभी उसके अभाव के कारण से दुख होगा तब रोएगा अभाव क्या है अभाव ही दरिद्रता है जब कभी किसी व्यक्ति को दुख होता है रोता है तो यह सब उसका जो है अभाव का लक्षण और जब तक व्यक्ति संसार में जीव भाव में है उसे अपनी पूर्णता का पता नहीं पूरे तो परमात्मा की सं में नहीं तब तक उसे अभाव लगते रहेंगे दुखी होता रहेगा ये तो एक मोटा मोटा सिद्धांत है अध्यात्म शास्त्र का इसलिए कहते हैं मोह दरिद्र निकट नहीं आगा इस भक्ति के पास जिसके हृदय में भक्ति है उसमें फिर मोह नहीं रह सकता और लोभ बात नहीं पा ही बुझाबा अब उसके जो है लोग उसके बात के मान हवा लोभ रूपी वायु उसको बुझा नहीं सकती दीपक जो है उसको तो दीपक में तो हवा लगी तो दीपक बुझ गया लोग जैसे पीछे बताया कि दीपक जला करके तैयार किया और इंद्री द्वारा कहााना आगत देखे विषय बिहारी तो और जहां पर वो विषय बिहार जहां भीतर घुसी तहा दीपक को उसको बुझा दिया फिर अंधेरा हो गया तब वहां तो ये कामना विषयों की जो कामना है वो वायु पिक दीपक में आकर के हृदय पहुंच करके कर उसको दीपक को जान को बुझा दिया लेकिन भक्त को नहीं भिजा सकती है ये कामना आती है कामना होती है तो भक्ति घटती नहीं है भक्ति उसी प्रकार से प्रज्वलित बनी रहती उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता लोभ का तो माने ये इनका लोभ का मोह का भक्ति के ऊपर कोई प्रभाव कौन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता इसके माने कि ये लोग स्वयं दुर्बल हो जाता है ये लोग स्वयं दुर्बल हो जाता है ये शक्तिहीन हो जाता है भक्ति के सामने आकर के इनका इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थ यह नहीं है कि भक्त को लोग भक्त लोग अपने भगवान के भक्त हैं और लोग भी करते रहे तो उनका कोई बिगड़ता कुछ नहीं है ये अर्थ नहीं है कि तुम तो भक्त भी बने रहो और भी बने रहो ऐसा कोई अर्थ लगावे तो ये उसका कुतर्क है मूर्ता है ये तात्पर्य नहीं है भक्त है तो उसका लोभ दुर्बल हो जाएगा लोभ रहेगा नहीं उसको समाप्त हो जाएगा उसको जीव मणि को नहीं बुझा सकता लोग स्वयं ही नष्ट हो जाएगा ये आगे भी स्पष्ट कर देते हैं प्रबल अविद्या का अंधकार मिट जाता है अब जैसे कहोगे अविद्या जैसे अंधकार मणि का कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो इसके माने क्या है अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाएगा तो कहते हैं अविद्या इसी प्रकार से जहाँ भक्ति हृदय में आई तो अविद्या रूपी अंधकार भी मिट जाता है तो इसके माने भक्ति कोई ज्ञान विहीन कोई छोड़े तब तो ये मिटेगा प्रबल अविद्या का अंधकार अविद्या रूपी अंधकार भी बहुत प्रबल अविद्या का अंधकार वो भी भक्ति के प्रकाश में मिट जाता है भक्ति भी प्रकाश स्वरूप है हाँ ये बार बार याद रखने की बात है इसमें दृष्टांतों में सब जगह मणि का दृष्टान्त दिया तो प्रकाश स्वरूप है और जो मणि का प्रकाश का प्रभाव अंधकार के ऊपर होता है मोह के ऊपर होता है द्रद्रता के ऊपर होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी दृष्टांत समय यह है कि जहाँ भक्ति आई तो न मोह रहेगा न कामनाएं रहेंगी न लोभ रहेगा न अविद्या रहेगी ये सब नहीं रहेंगे ये भी सब मिटेंगे तो प्रबल अविद्या तमें मिट जायी और हार ही सकल सलभ समुदाय और सकल सलभ समुदाय आकर के हार जाते हैं। सलभ वहां बताया था जैसे दीपक जला तो पतंगे सब गए तो दीपक के प्रकाश में आकर के पतंगे तो जम जाते थे उसके ज्योति में लेकिन यहाँ ये कहते हैं मणि के पास दीपक तो आएंगे और दीपक पतंगे आएंगे मणि के पास लेकिन वो जलेंगे नहीं पतंगे पतंगे जलेंगे नहीं तो फिर क्या होगा लेकिन पतंगे लेकिन कोई मणि को बुझा देंगे तो मणि को बुझा भी नहीं सकते न मणि को के प्रकाश को मंद कर सकते हैं और नो पतंगे ही जलेंगे तो फिर पतंगों का आखिर क्या होगा कहते पतंगे उसमें मार मार करके करके थक जाएंगे हार जाएंगे चले जाएंगे चले उनका उनका बस नहीं चलेगा तो हारना के लिए हारे इन सकल सलम संदाई पतंगे सलब पतंगे सलंगे, पतंगे सब समझ समझ पतंगा समुदाय है वो वहां भक्त की मन में आकर के हार मान जाता है पतंगे जब आते हैं वो दीपक के ऊपर आते हैं आक्रमण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो आग दीपक को बुझाना चाहते हैं मैंने कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि पतंगे आते हैं और दीपक को बुझाना चाहते हैं लेकिन जब बुझाने के लिए उसमें प्रकाश में आकर के उसमें जब ठोकर मारते हैं आकर के बुझाने के लिए तो वो स्वयं जल जाते हैं अब यहां वही पतंगे मणि के ऊपर आक्रमण करने लगे तो जलेंगे नहीं पतेंगे लेकिन मारते मारते कब तक उनमें ताकत रहेगी आखिरकार थम जायेंगे समाप्त हो जाएंगे अब इससे ये भी पता लगता है कि देखो ज्ञान में जो ये है प्रभाव ऐसा है ज्ञान जो है वो अग्निस्वरूप है वैसे भी गीता में भगवान ने कहा ज्ञान अग्नि सर्वकर्माण भात कि अर्जुन देखो ज्ञान की तो अग्नि है, है।, तो है उस समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं तो ज्ञान एक अग्निस्वरूप है उस अग्नि में उसके प्रकाश में विद्या अज्ञान मिट जाए काम क्रोध आदि विकार जो है वो सब जल जाए सब नष्ट हो जाए वो सब समाप्त हो जाते हैं ऐसी भक्ति में कहते हैं कि भक्ति में इनका सत्या क्या होता है कि ये सत्य सब प्रभावहीन हो जाते हैं उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि, कि मन नष्ट हो गए जिस व्यक्ति का हृदय परमात्मा में लगा हुआ है उसके बने रहे उसकी संपत्ति धन वैभव परिवार और वो सब आसपास की जितने मोहजाल की जितनी वस्तुएं हैं वो सब उसके आसपास घिरी रहे हैं, तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो अपना उसके चित्त परमात्मा में लगा हुआ है भक्त में लगा हुआ है तो उसको क्या इन वस्तुओं से बिगाड़ने वाला लेकिन ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है कि इन सब वस्तुओं को त्यागे के घटाई को दूर करो इनका भोग नहीं करेंगे गभोग नहीं करेंगे उनको त्याग नहीं पर उतारो लेकिन भक्त उनको त्यागे नहीं तो भी उनका उनका जो प्रभाव दुष्प्रभाव है तो भक्त के ऊपर नहीं पड़ेगा कहते हैं कि खल काम आदि निकटने या काम कामादि जो खल हैं, वो तो पास ही नहीं जाते कामादि को ऐसे संबंध जैसे चोर है खल के मान मान लो चोर है जैसे धन हो तो उसको चराने के लिए चोर आएंगे अब मणि को बड़ी मूल है तो चोर लगेंगे क्या करके ले जाए सुमणि को उठा ले जाए चोर दूसरा खतरा है चोरों को कि ये तो बड़ी अच्छी मणि है बड़ी कीमती भी है खूब चमकती भी चमले चलते तो लेकिन कहते हैं कि नहीं वो चोर उसके पास नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते कि चोर तो अंधेरे में जाएगा जब चोर उसको चोराने जाएगा तो वो तो चमक रही होगी तो चमकने प्रकाश के कारण से चोर उसके पास नहीं जाएगा चोर तो अंधेरा धुल और मणि अंधेरे में मिलेगी नहीं मणि अंधेरे में जहां अंधेरा होगा वहां मणि होगी तो वहां प्रकाश हो जाएगा इसलिए चोर की गति मणि के पास नहीं हो सकती भले ही मूल्यवान लगे चोर चुराना चाहे लेकिन चुरा नहीं सकते दूसरे तो प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि यह मणि जो है इतनी मूल्यवान मणि है तो अगर कोई दुष्ट लोग चाहे कि ये मणि तो भक्ति तो बहुत अच्छी चीज है चलो इसको हम प्राप्त कर ले तो दुष्ट लोगों को भक्ति प्राप्त होने वाली भी नहीं जो असज्जन है दुष्ट है खल है उन्हें भक्ति नहीं उन्हें सज्जनता लानी पड़ेगी साधुता लाने पड़ेगी तब ये भक्ति प्राप्त होगी <coughs> ये भी तात्पर्य हो गया खले काम आदि निकट नहीं जा <coughs> काम कामादि ये जितने बेकार है सब खले। खले और कोई नहीं व्यक्तियों में जब काम करो तो लोग इत्यादि होते हैं तो वो व्यक्ति भी खले हो जाता <coughs> अगर ये सब विकार न हो कोई बेकार न हो तब तो व्यक्ति में क्षमता भी नहीं हो सकती शुद्ध हो गया साधु हो गया, गया। तो खल काम आदि निकट नहीं जाही बसई भगति जाके और माही कहते जिसके हृदय में भक्ति का वास है उसके पास जो तो वो हो काम आदि नहीं जाते माने जब भक्त है तो काम आदि के माने क्या हो गया काम के साथ जितने विकार हो वो सब बिंदु काम क्रोध लोग मोह मद मत्सदर ईशादे खल पाखंड ये सब जो है खल है फिर भक्ति हृदय आ गई तो ये सब नहीं रह सकते आगे ये दिखा भी देंगे आगे दुआ जब आएगा तो उसमें जो पढ़ा था तो उसमें यही बात कही थी वहां दिखा दी देंगे तो कहते हैं कि फिर गरल सुधासम अरिहित होई, तो देखो जब भक्ति हृदय में आती है तो दुनिया बदल जाती है देखो एक विचित्र बात बताते हैं कहते हैं कि जिसके की गरल सुधासम जो विषय है वो अमृत बन जाता है गरल सुधासम और अरिहित हो जो शत्रु हैं वो मित्र बन जाते हैं हितकारी बन जाते हैं ये भक्ति का प्रभाव भक्ति में भक्त ही में अंतर नहीं पड़ता बल्कि जो भक्त है उसका प्रभाव अन्य लोगों के ऊपर भी पड़ता है दूसरे लोगों की भी बुद्धि बदल जाती है भक्ति तो भक्त हो गया और उसको काम को घात विकारों से निमृत हो गया चित्त शांत हो गया आनंद में हो गया वो लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ा समाज में कि दूसरे लोग वो भी जो पहले उससे सतुता मानते जो तो सतुता नहीं मानते पहले जो लोग उसका जो प्रतिकूल वस्तुएं थी वही उसके लिए सब अनुकूल बन गई तो गर्व सुधासम अरहित होई और त्री मणि बिन सुख पावन को उस मणि को पाए के बिना किसी को सुख नहीं मिले मानी ये भक्ति जब तक नहीं प्राप्त होती तब व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता और ही मानस रोग ने भारी कहते तो देखो ये भक्ति समस्त मानस रोगों को दूर कर देती है मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है जैसे शरीर में जब तक रोग है तब तक व्यक्ति दुखी रहता है कष्ट पाता है ऐसे ही जब तक मानसिक रोग रहते हैं तब भी व्यक्ति कष्ट पाता है दुखी रहता है शारीरिक रोग भी है मानसिक रोग भी है यह भक्ति जो है मानसिक रोगों को दूर कर देती है मान अब ये मानस रोग क्या है इनका विस्तार आगे आएगा स्वयं जब ये समय यहाँ पर गौर ने तो गौरुड़ कहेंगे कि हमें बताइए जरा ये मानस रोग क्या होते हैं कैसे दूर होते हैं ये प्रश्न आगे स्वयं आएगा जब वहां आएगा तब तो देख लेना यहाँ कहते हैं ज्यादा मानस रोग न भारी जिनके बस सब जीव दुखारी कहते सारे जीव जितने जीव हैं ये मानस रोगों से ही दुखी साहते हैं नहीं देते हैं जिनका प्रारग प्रतिकूल है वो लोग सुनकर के भी नहीं सुनते ध्यान ही नहीं देते बात को के। कहते सारा संसार दुखी क्यों है अपने अपने मानस रोगों के कारण सब दुखी लेकिन अपने दुखों का कारण क्या बताते हैं लोग हाँ? समझते परिस्थितियां दूसरे व्यक्ति वो दुख के कारण है उसने दुख दिया उसने दुख दिया उसने दुख दिया वो राजवेश करता है वो झगड़ा करता है वो विरोध करता है बस इसी प्रकार से उनको ले लेकर के सबकी शिकायत करना सबका विरोध करना ये संसारी लोग मानते करते हैं ये नहीं जानते हैं कि जो सारी समस्या है वो हमारे ही मानसिक लोगों के कारण से है अपनी समस्या नहीं समझ अब ऐसा मानस रोग जब व्यक्ति को मानसिक रोग होती हैं तो उसके साथ एक समस्या और भी है जो शारीरिक रोगों में नहीं है शरीर में रोग लगे तो व्यक्ति की बुद्धि बता देती है कि हमारे शरीर में ये रोग लगा बुद्धि ये भी बता देती है कि इस रोग का निवारण करने के लिए ये हमें उपचार करना चाहिए ऐसा परहेज करें ऐसी दवा खाएं अपने आप को दवा नहीं समझ रोग की तो ये भी बुद्धि कहती है कि भाई किसी डॉक्टर के पास चलो किसी वैद्य के पास चलो उसको दिखा करके वहां से दवा लाते हैं और फिर वो बुद्धि शरीर के रोग का निवारण करने के लिए प्राप्त हुई दवा को नियम पूर्वक खाता बुद्धि काम करती रहती है दवा को खाता भी रहता है तो शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं लेकिन जिस बुद्धि से हम ये सब काम लेते हैं शारीरिक रोग निवारण के लिए वो बुद्ध ही भ्रष्ट हो जाए उसी में रोग लग जाए आप तो कौन बताओ कि तुम्हारी बुद्धि जो है ये रोगी है अब इसकी दवा करो कौन बता नतीजा ये होता है वो व्यक्ति अपने आप समझता रहता है मानसिक रोग हो जाते हैं लेकिन अपने आप अपने मन में समझता रहता है तो मैं कोई रोग नहीं हमारी तो बिल्कुल बुद्धि ठीक है हमारा तो मन बिल्कुल ठीक है शारीरिक रोगों में भी कभी कभी पागलपन त्याज जो है मानसिक रोग उसमें उस प्रकार के जो मानसिक रोग हैं जो ब्रेन हेमरेज कोई चोट इत्याज लगी है कोई पत्ती खाने आने के कारण से कोई कोई लोग पागल हो जाते हैं तो जब पागल हो जाते हैं तो वो दिन का एक प्रकार का मानसिक रोग है वो मानसिक रोग व्यक्ति में होता है तब इलाज करने डॉक्टर के पास नहीं जाता शरीर में और शरीर के किसी भाग में रोग हो जाए तो डॉक्टर से इलाज कराने जाएगा लेकिन ब्रेन बुद्धि खराब हो जाए पागल बना जाए उसका ब्रेन काम न करे तो फिर डॉक्टर बन ली जाए फिर दूसरे लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं, अरे ये पागल हो गया पागल हो गया चलो चल डॉक्टर पागल चलो तो दूसरे लोग उसका इलाज करवाते हैं तो जैसे पागलपन में व्यक्ति अपना इलाज स्वयं नहीं करा पाता इसी प्रकार से जितनी ये काम को लो, लो, मानसिक रोग हैं ये जिन व्यक्तियों को होते हैं वह व्यक्ति अपने आप अपना इलाज नहीं करा पाता न उनका उपचार कर पाता है न उनका परहेज कर पाता है उसे तो ये लगता है कि हम बिल्कुल ठीक